महाभारत शांतिपर्व परब्रह्म की प्राप्ति का उपाय मनुर्वाच दुखोपाते शीरे मनसे कर्तुम कर्त नानुचिन्तये मनुज कहते हैं बृहस्पति जब मनुष्य पर कोई ऐसा शारीरिक या मानसिक दुख आ पड़े जिसके रहते हुए साधन करना आवश्यक अशक्य हो जाए तब उस दुख का चिंतन करना छोड़ दे भय एतद् दुखस्य तुख से यदे तुचित चिंतमान अमित भूयश्चापी दुख को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका चिंतन छोड़ दिया जाए क्योंकि चिंतन करने से वह सामने आता है और अधिकाधिक बढ़ता रहता है प्रज्ञा मानस दुखम शारीर मौसध ए तद विज्ञान सामर्थ्य अतः मानसिक दुख को बुद्धि एवं विचार द्वारा तथा शारीरिक कष्ट को औषधियों द्वारा दूर करे यही विज्ञान के सामर्थ्य है जिससे मनुष्य दुख में पड़ने या बच्चों के समान बैठकर रोए नहीं अन्यम यौवनम रूपम जीवित द्रव्य संचयः आरोग्यम प्रिय संवासो वृद्धि तत्न पंडित यौवन रूप जीवन धन संग्रह आरोग्य और प्रियजनों का समागम ये सब अनित्य है विवेकशील पुरुषों को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए न जान असोचन यदि जो दुख सारे देश पर है उसके लिए किसी एक व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए यदि उसे टालने का कोई उपाय दिखाई दे तो शोक न करके उस दुख के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए बहुतरम दुखम स्निग्धस्य इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है जो पुरुष विषयों में अधिक आसक्त होता है वह मोहस मरण रूप अप्रिय कष्ट भोगता है परत्यजती हो दुखम सुखम नरह अभ्ये ब्रह्म शोत्यंतम सोचन्ति पंडिता जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को छोड़ देता है वह अक्षय ब्रह्म को प्राप्त होता है अत विज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते हैं दुखम अर्थाही युजते पालने नचते सुखम् दुखे न चाधि गे नाशमेशम न विषयों के उपार्जन में दुख है उनकी रक्षा में भी तुम्हें सुख नहीं मिल सकता दुख से ही उसकी उपलब्धि होती है अतः उनका नाश हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए ज्ञानम गेयन वृत्तम विद्धि ज्ञान गुणम मन प्रज्ञा कर्णयुक्त बुद्धि प्रवर्तते बृहस्पति तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि रूप में परमात्मा से ज्ञान प्रकट होता है और मन ज्ञान का गुण कार्य है जब वह ज्ञान इंद्रियों से युक्त होता है तब बुद्धि कर्मों में प्रवृत्त होती है यदा कर्म गुण ही ना बुद्धिर्मन मनसि वर्तते तदा प्रज्ञा ब्रह्म ध्यान योगी नाम जिस समय बुद्धि कर्म संस्कारों से रहित होकर हृदय में स्थित हो जाती है उसी समय ध्यान योग जनित समाधि के द्वारा ब्रह्म का भली भांति ज्ञान हो जाता है अपराध सेवा अपराधि गिरे श्रृंगा अन्यथा जैसे जल की धारा के पर्वत के शिखर से निकल ढाल की ओर बहती है उसी प्रकार यह गुणवती बुद्धि अज्ञान के कारण परमात्मा से नियुक्त होकर रूप आदि गुणों की ओर बहने लग जाती है यदा निर्गुण तदा प्रज्ञा यथे ब्रह्म निष्कर्ष निर्गुण यथा परंतु जब साधक सबके आदि कारण निर्गुण ध्येय तत्व को ध्यान द्वारा अंतकरण में प्राप्त कर लेता है तब कसौटी पर कसे हुए स्वर्ण के समान ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है मनस्वपहृत पूर्व इंद्रदर्शकम न समक्ष गुणापेक्षे निर्गुण निदर्शकम परंतु इंद्रियों के विषयों को दिखाने वाला मन जब पहले से विषयों की ओर अपहत हो जाता है तब वह विषय रूप गुणों की अपेक्षा रखने वाला मन निर्गुण तत्व का दर्शन करने में समर्थ नहीं होता द्वारा मन से स्थित मन से एकाग्रता कर तत्परम प्रतिपद्य समस्त इंद्रियों को रोककर से मन में रोक उन सब को में एकत्र करके साधक उससे भी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है यथा महाभूता निवर्तनते गुण क्षय तथे इंद्रिया बुद्धिर्मन वर्तते जिस प्रकार गुणों का क्षय होने पर पंच महाभूत निवृत्त हो जाते हैं उसी प्रकार बुद्धि समस्त इंद्रियों को लेकर हृदय में स्थित हो जाती है यदा मनसा बुद्धि वर्ततेचारि व्यवसाय गुणोपेताम तदा संपद्यते ते जब नस्यात्मिका बुद्धि अंतरमुखी होकर हृदय में स्थित होती है तब मन विशुद्ध हो जाता है ध्यान तदा सर्वा गुणा हित निर्गुण प्रतिपद्य श्रद्धादि गुणों से युक्त इंद्रियों के संबंध से उन गुणों से घिरा हुआ मन जब ध्यान जनित गुणों से संपन्न होता है तब उन समस्त गुणों को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है दर्शनम पदन्यास उस अव्यक्त ब्रह्म का योध कराने के लिए इस संसार में कोई योग्य दृष्टांत नहीं है जहाँ वाणी का व्यापार ही नहीं है उस वस्तु को कौन वर्णन का विषय बना सकता है तबसा तपसा चुम गुणा च परम ब्रह्म न इसलिए तब से अनुमान से श्रम आदि गुणों से जातिगत धर्मों के पालनों से तथा शास्त्रों के स्वाध्याय से अंतकरण को विशुद्ध करके उसके द्वारा परब्रम्ह को प्राप्त करने की इच्छा करें गुण हीनोित ही मार्ग वर्तते समुवर्तते गुणाभावा त्रिकवा नितर्कय उक्त तपस्या आदि गुणों से रहित मनुष्य बाहर रहकर बाह्य मार्ग का ही अनुसरण करता है वह गेय स्वरूप परमात्मा गुणों से अतीत होने के कारण स्वभाव से ही तर्क का विषय नहीं है सगुणत्वा श्रैगुण्रह्म जैसे अग्नि सूखे काष्ठ में विचरण करती है उसी प्रकार बुद्धि भी शब्द स्पर्श आदि गुणों में विचरती रहती है जब वह उन गुणों का संबंध छोड़ देती है तब निर्गुण होने के कारण ब्रह्म को प्राप्त होती है और जब तक गुणों में आसक्त रहती है तब तक गुणों से संबंधित होने के कारण ब्रह्म को न पाकर लौट आती है यथा पंच विमुक्ता इंद्रिया स्वकर्मेन्द तथा ही परम ब्रह्म विमुक्त प्रकृति परम जैसे पांचों इंद्रिया अपने कार्य रूप शब्द आदि गुणों से भिन्न है उसी प्रकार पर परमात्मा भी प्रकृति से सर्वथा परे है एवं प्रकृतः प्रवर्तन शरीर इस प्रकार समस्त प्राणी प्रकृति से उत्पन्न होते और यथा समय उसी में लय को प्राप्त होते हैं उस लय अथवा मृत्यु के पश्चात वे पुण्य और पाप के फलस्वरूप स्वर्ग और नरक में जाते हैं पुरुष प्रकृतिबुद्धिस्ंद्रिया चहंकारोभिमानभूहूत पुरुष प्रकृति बुद्धि पांच विषय दम इंद्रिया अहंकार मन और पंच महाभूत इन पचीसतत्वों का समूह ही प्राणी नाम से कहा जाता है एक तवृत्तिस्तु प्रधानमंत्री प्रवर्त द्वितीया मिथुन व्यक्ति अविशेषा दियती बुद्धि आदि तत्व समूह की प्रथम सृष्टि प्रकृति से ही हुई है तदनंतर दूसरी बार से उनके सामान्यतः तो मैथुन धर्म से नियम पूर्वक अभिव्यक्ति होने लगी है धर्मते श्रेय तथा श्रेयप्य रागवान प्रकृतिं भेति विरक्तो ज्ञानवान्वे धर्म करने से स्त्री की वृद्धि होती है और अधर्म करने से मनुष्य का अकल्याण होता है विषयाशक्त पुरुष प्रकृति को प्राप्त होता है और विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है यदि श्री महाभारती शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि मनो बृहस्पति संवाद पंचाधिक द्विशप्तम उध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद विषय दो सौ पाँचवा अध्याय पूरा हुआ